ब्रह्म ब्रह्मद विश्व इदिष्ठ ब्रह्मईदिक ब्रह्म ही सकुचे ब्रह्म से भिन्नकुच में ब्रह्म ब्रह्म सर्वं विश्व बाध समधिकरण है चार प्रकार समाधिकरण कहा गया बाध अध्यास विशेषण ऐक्य विषय भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का दो शब्द हो दोनों का अर्थ एक हो एक अर्थ को कहने के लिए जैसे कमल है पद्म है पुष्प नील वाला होने से उसको नील भी कहते और कमल भी कहते नील तो किसी भी कह सकते जो नील रूप वाला पट भी हो घट भी हो नील कहा जाएगा और उत्पल कमल को कहते हैं पुष्प जो कमल पुष्प नील है और उत्पलता है नीलमच तद उत्पलमच दो पद की प्रवृति निमित्त नील पद प्र पद की प्रवृत्ति होती है नील रूप वाले को कहने के लिए और पद्म कमल है कमलत्व के लिए दोनों का भिन्न भिन्न हुआ नीलत्त तो नील रूप और तो दोनों भिन्न है किंतु एक पुष्प जो नील नीलवी कमल भी उसको नीलम च तत्कमलमच कहते समानाधिकण होता है दो प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न हो एक अर्थ को कहे एक पदक एक अर्थ का दो पर्याय वाचक होगा तो उसे में समानाधिकण समानाधिकरण नहीं मानते क्योंकि दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक ही है घट कहे कुंभ कहे दोनों पद का प्रवृत्ति निमित्त एक ही घटत्व जाती है घटत्व कुंभत्व तो, कलशत्व तो जाती अलग अलग नहीं एक ही है और भिन्न जो पद का अर्थ होगा गौ महिषी गौ अश्व इसमें सामान्य अधिकरण नहीं होता है क्योंकि एक अर्थ वृत्तित्व तो नहीं प्रवृत्ति निमित्त तो भिन्न भिन्न है एक गौत्व एक अश्वत्व तो है भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त होने पर भी एक अर्थ प्रतिपादक नहीं है इसलिए समानाधिकरण अत्यंत भिन्न दो में नहीं होता अत्यंत अभिन्न भी नहीं होता दो पद में भिन्नार्थ का अत्यंत हो अत्यंत अभिन्न को नहीं होगा तो समाधिकरण कं से दोनों की प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न हो एक अर्थ को कहे चार प्रकार का एक पहले बाध विषय में तावत चोर तो, तो चोर स्थान स्थानु कहते स्थाणु चोर चोर स्थानु दो प्रकार कर सकते जिसको स्थाणु समझ चोर है अथवा जिसको चोर समझ रहे थे वो तो ये स्थाणु ही चोर स्थानु चोर नहीं किंतु स्थाणु है उसमें क्या होता है पूर्वोत्पन्न मिथ्या प्रत्यय से उत्तरण यथार्थ प्रत्ययन विषयापहार बाध पहले मिथ्या प्रत्यय भ्रह्म ज्ञान हुआ था चौर उत्तर है यथार्थ प्रत्यय स्थाणु है यथार्थ ज्ञान उससे पूर्व ज्ञान का विषय चौर बुद्धि है वो थे चौर उसका अपहार हुआ चौर नहीं है किंतु स्थानु है विषय अपहार विषय कस्य पूर्वोत्पन्न मिथ्या प्रत्यय से विषय से अपहार के उत्तरेण यथार्थ प्रत्येन उत्तर जो यथार्थ प्रत्यय द्वारा पूर्वोत्पन्न भ्रम ज्ञान का विषय उसका अपहार हो जाता है चोर नहीं तानु है इसी प्रकार सर्परज पहले सर्प ज्ञान हुआ रज में यथाति ज्ञान है, ने। है? ने। यथाति ज्ञान है हाँ सुनने से होगा बहुत सब लोग सोते थे चोर रज्ज सर्प तो बहुत प्रसिद्ध है क्या सुनना है है ना तो सुना हुआ बहुत थोड़े आराम से बैठो ठंडी है चोरह स्थानु में चोरों का निषेध होता है स्थानु हे सर्प रज्जु पूर्वोत्म ज्ञान था अयम सर्प भ्रम ज्ञान है उसका विषय है सर्प आगे कहते सर्प रज्जु अर्थात सर्प का अपहार हो जाएगा सर्प नहीं किंतु रज्जु है उत्तर ज्ञान से ये बाद समाधिकरण होता है इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म पूर्वोत्तन ज्ञान सर्वम अनेक ज्ञान होता है उत्तर ज्ञान है ब्रह्म श्रुति के द्वारा बोधन किया जाता है ब्रह्म सुनकर ब्रह्म का ज्ञान होने से और सर्व का नाम रूपात्मक जितने जितने विषय है सबका अपहार नाम रूप कुछ अनेक है ही नहीं है ब्रह्म ही हे चोर नहीं किन्दु स्थानु हे सर्प नहीं किन्तु रस्सी है इसी प्रकार सर्वनाम रूपात्मक भिन्न भिन्न सब दिखिता है अनेके अनेक भूत भूतभौतिक पदार्थ है ही नहीं एक अद्वितीय ब्रह्म है ये श्रुतिका अर्थ है बाध समण और एक होता है अध्यास अध्यास होता है अतस्मिन बुद्धि अतस्मिन तद्भिन्न में तद्बुद्धि न तदित्त अतस्मिन तद भिन्न में सर्प भिन्न में सर्पबुद्धि ये अध्यास ही, यहाँ अभ्यास करते तत् एक आहार्य रूप आहार्य है एक तो भ्रम हो गया राज्य में ब्रह्म हो गया और एक जान करके बाद बाध्यलीन इच्छाजन्य ज्ञान जब उपासना करते हैं मनो ब्रह्म मनोब्रह्म है उपासित साग्राम में विष्णु बुद्धि करते हैं ये अध्यास प्रत्येक उपासना है अध्यास रूप है मालूम है सालग्राम शिला विष्णु बुद्धि करके उपासना करते हैं मूर्ति बनाते हैं मिट्टी से पत्थर से मालूम है, है मिट्टी से पत्थर से उसमें आरोप करके विष्णु बुद्धि करके देव बुद्धि करके देवी बुद्धि करके उपासना करते हैं तो वो प्रत्येक उपासना है एक प्रतिक उपासना है एक संपत् उपासना है संपत्त उपासना प्रतीकोपासना में दोनों ही अध्यास रूप है आरोप करके उपासना करते हैं क्यों प्रतीकोपासना में अधिष्ठान प्रधान है जो प्रतीक है वो प्रधान साड़ग्राम प्रतीक है वो प्रधान है उसमें चंदन अभिषेक चंदन तुलसी सब चढ़ाते हैं प्रतीक प्रधान अधिष्ठान प्रधान है ये प्रतीक उपासना में प्रतीक में ही करना तो ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करनी है किंतु प्रतीक में ही उपासना जल अभिषेक चंदन तुलसी पत्र जो चढ़ाते प्रतीक में ही चढ़ाते है अधिष्ठान प्रधान संपत उपासना भी अध्यास है किंतु वहाँ आरोप्य प्रधान जो आरोप्य है वहाँ अनंत मन के वृत्ति अनंत ही तो अनंत देवता है अनंतत्व साम्य मन में परमात्मा बुद्धि करे अनंत विश्व देवा अनंत तो मन के वृत्ति अनंत होने से अनंत उपासना करना है वो अनंत परमात्मा ही प्रधान है मन वहाँ प्रधान नहीं है वृत्ति प्रधान नहीं है वो आरप्य प्रधान होता है संपद अधिष्ठान प्रधान है प्रतीक इतने भेद हैं प्रतीक में अधिष्ठान प्रधान होगा संपत्ति में आरुप्य प्रधान है तो संपत् प्रतीक दोनों ही अध्यासूप है टीका में दिया अध्यास संपत् प्रतीक उपासना अभी अध्यास अंतर्भवत संपत उपासना प्रतीकोपासना दोनों अध्यास में अंतर्भूत है स च भेदादिग्रह सत्य इच्छाया इच्छाया क्रियमणा भेद ग्रहण है स्वरूप ग्रहण है ये अलग है ये पासन है काष्ठ है इसे मालूम होने पर भी इच्छा या क्रिया क्रियामाण इच्छा से आरप क्या कर जाता है करके उपासना करते इच्छा क्यों श्रुति उपदेश करते ऐसे उपासना करे ब्रह्मोदृष्टि करके उपासना करे श्रुति स्मृति उपदेश है तद विषय चमानाधिकरण यथा सिंह मानव सिंह मानव में भी मालूम है ये लड़का सिंह नहीं है किंतु इसको सिंह कहते सिंह तुल्य कुछ सादृश्य लेकर के सूर्यवीरत्व लेकर के सिंह शब्द से कहा बोलने वाले को मालूम है ये लड़का सिंह नहीं सुनने वाला जानता है ये लड़का सिंह नहीं है किंतु ये कहता है सिंह है सुनने वाला कहता हाँ ये तो सिंह है सिंह सदृश में सिंह शब्द प्रयोग किया गया ये होता है तद्बुद्धि आरोप करके उसके समान है वह है य एक पदोत्पन्ना सामान्य बुद्धि पदातरेण विवक्षितावर्तन स्वाथसंसृष्टि विशेष अवस्थाप्य यहाँ नीलम उत्फल दंडीपुरुष तत्र विशेषण सामना अधिकार तृतीय हो गया विशेषण एक विशेष सामान्य को कहने के लिए विशेष पद होता है विशेषण होता है इतर व्यावर्तक ये पदोत्पन्ना सामान्य बुद्धि पुरुष का पुरुषोकन से सामान्य बुद्धि होगी मनुष्य कोई भी मनुष्य उत्पल कहा कमल कोई भी कमल है सामान्य बुद्धि किंतु मनुष्य के पहले दंडी कह दिया तो दंडा वाले को लेना दंड जिनका नहीं इनको छोड़ देना दंडी पुरुष इसी पर प्रकार उत्पल कहेंगे तो नील रक्त उत्पल जीतने सबके उपस्थिति हो जाती बुद्धि में कितु नील कहते समय कह देते ही रक्तोत्पल आदि नहीं नील उत्पल पदांतर ना विवक्षित अंश व्यावर्तन है ना पदांतर अन्य पदा हो गया नीलम दंडी विवक्षित अंश दंडी पुरुष है अन्य पुरुष नहीं उसका व्यावर्तन अलग पृथक करके तो दंडी पुरुष पुरुष कैसे होना चाहिए दंड वाला होना चाहिए नीलम उत्पलम केवल उत्पल कहेंगे तो नील रक्त सब प्राप्त हो जाते हैं किन्तु कहते ही नील विशिष्ट उत्पलन व्यावर्तन पृथक करके स्वार्थ सं विशेष स्वार्थ नील का अर्थ नील रूप वाले इस युक्त विशेष उत्पल में अवस्थापित यथा नील उत्पलन पुरुष कण से सामान्य पुरुष प्राप्त हो गया दंड वाला हुआ नहीं हो कुंडल हुआ तो नहीं हो किंतु दंडी कह देते ही दंड वाले लेना दंड विशिष्ट पुरुष में अवस्थापित होता है उसको कहते विशेषण विशेष सामान अधिकरण जहाँ कर्मधारस तो हो, होता है विशेषण विशेषेन बहुल वो सामना होता है और विशेषण रूप सामना और एक होता है ऐक्य यदातात्पर्य अविषवाच्यांशपरितगेन परस्परार्थविधाशपरितगेन वसंसृष्ट वस्तुमात्रपरा तैक्य विषय सामनाधिकरणीय यथा प्रकृष्ट प्रकाशचंद्र स्वयम देवदत्त तो। ये ये हो गया साम ऐक्य सामना थी कण देते द्विजोत्तम ब्राह्मण द्विजोत्तम ब्राह्मण है जो ब्राह्मण द्विजोत्तम है ऐक्य विषय को होता है तो यहाँ देते है कि इस प्रकार पदातात्पर्य अविषवाच्यांश परित्यागिनना सोयम देवत तो का स शब्द से परोक्ष विपृष्ट देश काल में स्थित पूर्व पहले देखा था अन्य स्थान में अयम खाते सामने दिखता है तो हाँ पूर्व देश वर... अन्य देश यह देश एक नहीं पूर्व काल वर्तमान काल भिन्न है तत्काल तद देश विशिष्ट ए तत्काल एतः देश विशिष्ट एक नहीं होगा एक हो जाएगा तो तत्काल वर्तमान काल एक हो जाएगा तद देश वर्तमान यह देश एक हो जाएगा इसे तात्पर्य अभिषे वहा काल देश विवक्षित नहीं देवदत्त व्यक्ति एक ही, जिसको अन्यत्र देखे थे अभी वही है उस स्थान किस स्थान में था अभी कहाँ है वो कहने की अभी आवश्यकता अभ, नहीं कि कब देखा था अभी देख रहा है ये नहीं ये देवदत्त एक ही, जिसको पहले देखा था तो, तो पहले कहने के लिए वहाँ सो यम देवदत्त स सह तत्काल तद्देश के लिए अयम यह तद्देश तत्काल के लिए इसको तत्ता कहते तद्देश तत्काल को भाव तत्ता तत्ता ईधनता ये दोनों विरुद्ध है ये दोनों का छोड़ देना दोनों का त्याग तात्पर्य का अविषय वाच्यार्थ तत्ता और ईधनता दोनों का परित्याग कर दिया परस्परार्थ विरुद्धांश परित्याग ना अथवा दोनों में परस्पर विरुद्धांश का त्याग कर दिया तो जैसे प्रकृष्ट प्रकाश यंत्र में प्रकाश प्रकृष्ट आदि को छोड़ दिया केवल चंद्र प्रातिपदिक अर्थ है विरुद्धांश है तत्ता ही धनता परस्पर विरुद्ध है जो छोड़ दिया छोड़ करके असंश्रुष्ट वस्तु मात्र प्राणी असंश्रिष्ट वस्तु केवल चंद्र प्रातिपद प्राति का प्राति अर्थ अथवा देवदत्त व्यक्ति उसको कहने के लिए सामान्य दि गुण होता है लक्षण वाक्य जितने हैं लक्षण करते चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कोई पूछता है ये आकाश में चंद्र कौन है चंद्र शब्द सुना हुआ है प्रकाश से दिखता है किन्तु चंद्र कौन है तो चंद्र पद का अर्थ चंद्र पद सुना है उससे किस अर्थ को हम चंद्र शब्द से कहते हैं अर्थ चंद्र प्रातिपद के अर्थ प्रातिपद का अर्थ जानना चाहता है जो कोई पूछता है कुछ जानने के लिए क्या पूछता है पहले समझे जो जानना चाहता है वही उत्तर देना चाहिए पूछता है कोई व्यक्ति कुछ और उसको और उसी अर्थ का उत्तर नहीं देगा दूसरा कुछ कहा होता है ऐसे कहने वाले को फिर आगे उसके वाक्य को सुनते नहीं समझदार व्यक्ति आना भी अनविधेय वचन होता है जो बुभुत्सित है बुद्ध मिष्ट जो जानना चाहता है वही उत्तर देना चाहिए जानना चाहते कुछ कुछ तो कहना कह सो अलग है तो अब अभूत सितार था जो जानना नहीं चाहते उसको कोई कहता है कुछ कुछ बोलता है कुछ लोग अस्वभाव है जो कहना है उसको संक्षेप से नहीं कह करके उसको छोड़कर बाकी बहुत कुछ बोलेंगे बहुत तो इतने बोलेंगे तो सुनने वाला फिर थक जाएगा जो पूछ रहा था वो कभी कहेगा वो ध्यान नहीं देगा तो गौण हो जाएगा अनविध्येय वचनम अनविधेय वचनम यश ऐसा बोलने वाले के वाणी शब्द को अन्य लोग ध्यान से सुनते नहीं बहुत लंबा इधर उधर करेगा जो पूछा जाता है वो उत्तर देना चाहिए इसे बुद्धि की परीक्षा होती है एकाग्रता की परीक्षा हो जाती है कहे कर प्रश्न करते कुछ उत्तर ठीक उत्तर नहीं देकर कुछ इधर उधर कर दिया एकाग्रता नहीं होने पर कुछ ना कुछ बोल देते हैं एकाग्रता हो और ठीक प्रश्न का ठीक उत्तर होना चाहिए यहाँ चंद्र प्रातिपत्ति का अर्थ जानना चाहता है वो अर्थ जानने के लिए उस इतने कहना और कुछ उसके अलंकार इधर उधर बताने को जरूरत नहीं ठीक इतने बता देना वो प्रातिवदी का अर्थ मात्र जानना चाहता है उसका विशेषण धर्म ये नहीं जानना चाहता है इसलिए बता दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश ये बहुत प्रकाश दिखता है देखो वही चंद्र है वो चंद्र को देखते ही अयम चंद्र असुचंद्र ये ज्ञान हो गया उन्हें कि प्रकृष्ट प्रकाश धर्म बहुत प्रकाश वाला हो ऐसा कोई ये विशेषण विवक्षित तो नहीं है वो सब छोड़ करके तात्पर्य का विषय नहीं प्रकाश तात्पर्य का विषय चंद्र प्रातिपेदिक अर्थ क्या है उतने बताना है तो इसलिए चंद्र अर्थ मात्र का ज्ञान होता है किसी विशेषण से संबंध नहीं होकर असंश्रिष्ट वस्तुमात्र पर का वाक्य है लक्षण है केवल जो जानना चाहे चंद्र कौन है कस चंद्र वस्तु मात्र पर का कंसृष्ट का संसर्ग विशिष्ट संसर्ग होता संबंध असंसृष्ट हो। का संसर्ग रह संबंध रहित किसी विशेषण आदि का संबंध रहित शुद्ध वस्तु को जानने के लिए पूछता है कौन है चंद्र प्रातिविधि को बता दिया तो ईक्य सामान अधिकण होता है प्रकृष्ट प्रकार से चंद्र स्वयं देव इत्यादि तो तत्र टीकायाम उसमें स्वराज्य साधी में कहा है तो यहाँ अन्य व्यतिरेक अभाव परिहारण आगे दिया तथा से सती प्रकृति अध्यासादि विषय में भी सामना अधिकरण कतो न सद अध्यासादी सामना क्यों नहीं होगा इसलिए कहते हैं अन्य व्यतिरेक अभाव परिहारण अन्य का तो संबंध विशेषण विशेष्य सामान ही ब्रह्म जगत समवादी सम्बन्ध है वो बुद्धि यदि विशेषण विशेष भाव संबंध मानेंगे जैसे उत्पले में नील का संबंध है पुरुषे में दंड का संबंध है इसी प्रकार ब्रह्म जगत में सर्व ब्रह्म जगत सर्व से लेना और एक ब्रह्म दोनों में विशेष विशेषण भाव मानेंगे तो जिस प्रकार दंड पुरुष में दंड रहे उत्पल में नील रहे समवाय समझ से पुरुष में दंड रहे संयुक्त समझ से इसी प्रकार ब्रह्म जगत का संबंध समवाय संयुक्ति संबंध हो जाएगा जो विवक्षित नहीं है ब्रह्म में जगत अथा जगत में ब्रह्म तो असंग है संबंध है ही नहीं समवाय संयोगादी संबंध कहाँ होगा जगत ब्रह्म में अध्यस्त है आरोपित है संबंध है ही नहीं कल्पित है जिस प्रकार मरुभूमि में जल अधिकता है संबंध नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म जगत में संबंध नहीं इसलिए विशेषण विशेष भाव नहीं होगा न चो विवक्षित न तद विषय इसलिए विशेषण समान अधिकरण नहीं है और अध्यास होगा तो क्या होगा अध्यास विशेष व्यतिरेक भेद सियादी व्यतिरेक अन्वय के व्यतिरेक अन्य व्य अभा पर ना व्यतिरिकेद भ्यत, अध्यात्मिक क्या होता है भिन्न भेद सिंह भेद है मानव के में आरप करेंगे आरप जो करते हैं वहां भिन्न में आरप होता है जिस वस्तु में आरप करना उसी का आरप उसमें नहीं होता है अन्य का आरप होता है मानव के में सिंह का आरप एक वस्तु में अन्य आरोप होगा जब आरोप हो कहेंगे तो भिन्न का होता है तो वहां गौण प्रयोग जहाँ होता है भेद है। चंद्र इव मुखम कहते चंद्र सदृश चंद्र सदृश कहें चंद्र से भिन्न है मुख सिंह का मानव कहे सिंह सदृश सिंह से भिन्न सिंह का भेद है। भेद ज्ञान होने पर ही गौण प्रयोग होता है तो वहाँ है, है। चंद्रा चंद्रा है। है। भेद है यदि मानेंगे अभी अभ्यास मानेंगे तो भेद होगा भेद कार्य थे व्यतिरिक का। भेद थे का से व्यतिरिक्त हो जाएगा इतनी न तत तो तो व्यतिरिका तो तो पर्याय करना भेद व्यतिरिक्क भेद हो जाएगा भेद कार्य व्यतिरिक टीका में अन्वय व्यतिरिक्क अभाव परिहार अन्य का परिहार करना व्यतिरिका परिहार करना और अभाव का परिहार करना अन्य का परिहार करने के लिए क्या बताया विशेषण विशेष समान अधिकरण नहीं है और व्यतिरिक का परिहार करें तो व्यतिरिक्क से भेद भेद है व्यति भेद हो जाता है किसने अध्यास में ये भेद व्यतिरिक्क से आदित्यना तो ऐक्य विशेष होगा तो अभाव अभाव अन्य व्यक्ति ऐक्य विशेष अभाव प्रत्यासत्या प्रत्यासत्या व्यतिर कस्य अन्य व्यतिरिक आगे अभाव आया अभाव का ऐक्य मानेंगे तो क्या होगा अभाव अभाव किसका प्रत्याशत्य व्यतिर कश्य अन्य व्यतिरिक इसका आगे अभाव अभाव कहेंगे तो पृथ्वी की आकांक्षा होती कस्य अभाव तो उसके अन्य व्यतिरिक अभाव अभाव के पहले क्या शब्द है एक अन्य अभाव दूसरा व्यतिरेक तृतीय अभाव अभाव शब्द सुन से पृथ्वी की आकांक्षा है अभाव के पहले क्या शब्द है व्यतिरेक अभाव के पहले क्या है व्यतिरक तो अभाव सुनते ही क्या किसको लेना अभाव प्रत्यास व्यतिरिक सेव अभाव सुना अन्वय व्यतिरिक आगे क्या शब्द है अभाव अभाव के लिए अभी कह रहे हैं अभाव परिहारण अन्वय परिहारण व्यतिरिकिहारे न अभाव परिहारण तो अभाव सुनते ही किसका अभाव है आकांक्षा होती है किसका अभाव रहना प्रत्याशत्या व्यतिरेक रह से प्रत्याशतिका तो समीप अभाव के पहले व्यतिरिक्क शब्द आया व्यतिरिक्त अर्थ उपस्थित है बुद्धि में तो अभाव का अर्थ है व्यतिरेक से अभाव व्यतिरेक का अभाव व्यतिरेक अभाव कहें सोपी न विवक्षित व्यतिरिक भाव जब ऐक्य होता है ऐक्य से क्या होता है दोनों अभी कहा था ऐक्य विषय किसमें कहा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र सयम देवदत्त उसमें विशेषणांश का त्याग विरुद्धांश का त्याग है व्यतिरिक अभाव कुछ अभाव का ना त्याग करना है विशेषणादि का अव्यतिरिक्क करना है तो ये व्यतिरिक्क होता है ऐक्य में विरुद्धांश का अभाव होता है यह अभाव यहाँ विवक्षित नहीं है अर्थात ऐक्य सर्व ब्रह्म में मुख्य ऐक्य विवक्षित नहीं है तीन का परिहार हुआ एक हो गया अन्य का परिहार का अर्थ विशेषण विशेष सामानाधिकरण परिहार हुआ व्यतर का परिहार अध्यास का आगे अभाव का परिहार अभाव किसका का अभाव व्यक्तरिका अभाव मतलब तो अत्यंत ऐक्य है तो विरुद्धांश का व्यतिरिक्त होना चाहिए व्यतिद्धांश का अतिरिक्त तो उसका भी पर्याय करने से तीन सामनाधिकरण पर्याय हो जाएगा तो क्या बचेगा बाध बचेगा अन्य परिहार्थम बाध सामनाधिकरण ब्रह्म मातृत्व बुद्ध्य बाध सामनाधिकरण एक पद हे बाध सामनाधिकरण न ब्रह्म मातृत्व बुद्ध्य ब्रह्म मात्र है नहीं समझता नहीं प्रत्यास ऐक्य विषय ये अन्य व्यतिरिक प्रत्यास व्यतिरिक तावन व्यतिक अभावरहारेण तावन बोध्यवन जगत ब्रह्म मतृत्व कि सामना हुआ वाला बात सण का जगन्नास्ती कि ब्रह्म अस्त वासुदेव सर्वत्र वासुदेव जो जैसे दिखता है जैसे मानते वो नहीं है जगत जगत जैसे दिखता है जैसे मानते इस जगत नहीं है कि वासुदेव है वासुदेव का अर्थ है शुद्ध शुद्धब्रह्म हे सर्वुदेव सर्व ब्रह्मदेव हे कि अर्थ हे सर्व ख इद ब्रह्म ब्रह्म वासुदेव सर्वम श्रुति स्मृति दोनों में अर्थ भेद नहीं एक अर्थ है श्रुति अर्थ को स्पष्ट करती स्मृति जिसको सर्वम ब्रह्म का जो कहा गया उसी को ही कहते भगवान वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव का अर्थ सर्वम नास्ति जैसे मानते सारे नाम रूप दिखता है ऐसा नहीं है केवल सब वासुदेव ही सब कुछ है तो वासुदेव शब्द का अर्थ दि भगवान श्री कृष्ण साकार परिच्छन करेंगे सर्व परिच्छन रूप होगा सर्वना किंतु परिचन है वासुदेव शब्द का तो परिचन नहीं है वो भी प्रतीक है भगवान श्रीकृष्ण एक रूप से प्रकट होते हैं वस्तुतः रूप पर ब्रह्म रूप है वासुदेव का देव है स्वयं प्रकाश ब्रह्म है और वस निवासवास है सर्व सवका अधिष्ठान है ब्रह्म तृतीय मुंडक प्रथम खंड परा विदया तदक्षर पुरुषाख्यम सत्यमगम्य अथ परा यया तद्क्षरगम्यद्या कही गई जिस विद्या से अक्षर ज्ञायते ज्ञाते सत्यम पुषाख्यम्क्षर जो पुरुष आख्याय से पुरुष है नाम सत्य ब्रह्म का ज्ञान जिस विद्या से होता है वो विद्या पराविद्या विद्या ब्रह्मज्ञानी परा विद्या है यदिगम हृदय ग्रंथ्यादि संसार कारण से आत्य विनाश सैत यदिगम य से सत्य से पुरुष अक्षर से ब्रह्मण अक्षर से ज्ञान होने पर हृदय के तादात्म्य तदात्मध्यास आदि संसयादि सब संसार कारण काम कर्म विद्यासु आत्यंतिक विनाश आत्यंतिक निवृत्ति नाश हो जाएगा ज्ञान से अज्ञान नाश होने से सर्व क्षयते सर्वसंशया क्षयते चाचे कर्माणी तदर्शन तो उपास्य योग ये भी कहा गया ज्ञान का साधन योग धनुरादि उपादान कल्पनाया उक्त प्रणव धनुष या था धनुरादि ग्रहण करके किस पर योग करके उसका ज्ञान होगा अथ इदानीम तत्सहारी सत्यादि साधना वक्तव्या तदर्थम उत्तरारंभ अभी उसके सहकारी कारण ही योग के सहकारी ऐसे योग करने के लिए उपासना करने के लिए ये साधन चाहिए सत्यादि साधना नहीं सत्यादि साधन कहना है उसके लिए तदर्थम साधन कहने के लिए उत्तरस्य उत्तर से आरंभ उत्तर से कस्य ग्रंथ से उत्तरग्रंथ का आरंभ प्राधान्य तत्वनिर्धारण चकारांतरे क्रियते और केवल सत्यादि साधन करने के लिए आगे ये भी बात नहीं है सत्यादि साधन के लिए तो है किंतु प्राधान्य तत्वनिर्धारण च्रियते प्रधान से तत्व का निर्धारण करते हैं आगे भी तत्व निर्धारण निश्चय आत्मतत्व तत्व का निर्धारण तो पहले हो गया है फिर क्यों करते हैं प्रकारांतर है ना अन्य प्रकार से करते हैं क्यों इतने प्रकार से करते हैं अत्यंत दुरवगाह्यवाद कृतम अभी अत्यंत दुर्वगाह्य है दुखेन अवगाह्यम ब्रह्म अत्यंत दुर्वगाह्य अत्यंत प्रयत्न तत्पर होकर के प्रयत्न होकर के आदर निरंतर सत्कार सत्कारपूर्वक दीर्घकाल चिंतन करे तभी अवगाय ज्ञेय भ्रम साक्षात्कार होता है कृतमी कृतमी किं कृत तत्वनिर्धारण तत्व केवल नहीं तत्वनिर्धारण कृतमी तत्व निर्धारण किया तो गया फिर भी प्रकारांतरण किया दे, क्योंकि अत्यंत दुर्भगाह्य है बार बार श्रवण करते समय कभी ग्रहण हो जाता है बहुत कठिन से होता है तो बड़े पत्थर है हामर से पीटते है पीटते, पीटते, पीटते पड़ता नहीं तो तो उसको और क्या उपाय करना है उसको छोड़कर शीर्षासन करने से पत्थर टूट जाएगा तोड़ना ही है और कुछ नहीं तो पीटते रहो तोड़ते जाओ उसको छोड़कर दूसरे को झुकाने से नहीं होगा मुख्य साधन को छोड़ कर गौण साधन पकड़े कुछ नहीं होगा अब तो पीटते पीटते पीटते फट जाता है लगातार पीटते पीटते इसी प्रकार वही श्रवण मनानिदास ने बिचारा वार बार बार बार आवृत्ति रकद उपदेशात श्रवण विषले विभिन्न प्रकार श्रुति में भी विभिन्न प्रकार सारे शास्त्र में जो आत्म तत्व जीतने उसको गीता में भी एक स्थान भाष्यकार भगवान कहते जो कहा गया द्वितीयोध्याय में कह दिया तत्व उसी को ही आगे कहेंगे एक ईशावाश्यम सर्व सर्वमेय मंत्र के द्वारा जो कहा दिया सारे उपनिषद में वही कहेंगे अलग और कहाँ एक ही तत्व है तत्व तो एक है सत्व उसका ज्ञान ही चाहिए तो ज्ञान नहीं होता है तो भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न आख्यायिका के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से एक ही तत्व का निर्धारण किया जाता है क्योंकि दूरभगाह्य है टीका में प्राधान्य न तत्व निर्धारण क्यों है अपूर्वत्व न तात्पर्य विषय तो है फिर जो पहले किया गया है कहा गया उसको दो बार कहेंगे तो उसका उसको कहते हैं अनुवाद जिस प्रकार अभी कहेंगे इस प्रकार पहले नहीं कहा गया उसको अनुवाद कहा जाएगा नहीं नहीं कहे अपूर्व है अपूर्व अज्ञान ज्ञापक तत्व है ना श्रुति प्रमाण है अपूर्व है जो पहले नहीं कहा गया ऐसे कहते तो वो प्रधान अर्थ विवक्षित अर्थ है जहाँ अनुवाद आदि करते हैं उसका कोई उद्देश्य अलग रहता है पहले कहा गया फिर अनुवाद करते हैं अभी जिस प्रकार ये के प्रकार से कह रहे हैं कहेंगे ये अपूर्व है अन्य प्रमाण से किसी ज्ञात नहीं अरे पहले कहा नहीं गया विधि अत्यंत हम अप्राप्त कहते अत्यंत तो अप्राप्त में विधि होती है यहाँ विधि तो नहीं किंतु अज्ञात तो ज्ञापक जिस प्रकार अभी कहेंगे इस प्रकार पहले नहीं कहा गया था अल्ले प्रकार कहेंगे इसलिए ये प्रधान हुआ तात्पर्य का विषय है तात्पर्य विषय तो यार <coughs> कहीं कोई कर्म विधान किया अग्निहोत्रण जो हो अग्निहोत्र का हवन विधान किया गया आगे दधना ज्योति पैसा ज्योति वह जूहोति में हवन करे ये तात्पर्य विषय नहीं है क्योंकि हवन भी तो हो गया हवन का अनुवाद करते दधना ज्योति पैसा ज्योति कह करके जूहोति में लेट लगाकर करके हवन का है किंतु वह पूर्व नहीं पहले विधान हो जाने से उसका अनुवाद करके दधिपयूप द्रव्य का विधान किया जाता है वहाँ प्रधान का अनुवाद करते अंगों का विधान करते इसी प्रकार यदि कोई ज्ञात का कथन करेंगे तो अनुवाद हो गया उद्देश्य कुछ अलग होगा किंतु यहाँ अपूर्व है पहले से नहीं कहा गया था इसलिए तात्पर्य विषय रूप से अभी कहेंगे अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं इस प्रकार कहेंगे प्रधान है तत्व निर्धारण करने के लिए भी आगे ग्रंथ आरंभ करते हैं द्वा सुपन्ना सवुजा सखाया सामन वृक्ष परिष्व जाते तयरन्य पिपल स्वादत्ति अनाश्ना चाकशीति द्वा सुपन्ना सवजा दो यद्विवचनेपन्नौ सयुज सखा ऐसा होना चाहिए कि झांदस प्रयोग ये होता है सुपा शुलुक न छया या जाल डा आजादी हो जाएगा तो द्व स्थान पर दुआ, सुपन्ना सविजा, सकाया सखाया सव बन गया ये दिया टीका में द्वा सुपन्ना इत्यादि द्विवचन आकारस आकार छांद द्विवचन का आ हो जाएगा औह को आ हो जाएगा तो सब दुआ सुपन्ना सविजा सकाया। ये छांद से सुपान से है समान वृक्षम परिस एक समान एक वृक्ष में दोनों ही संशिष्ट होकर स्थित हो है परिस लकार में आसक्त तो हो तय अन्य पिप्पलम स्वाद होती दोनों में से एक पिप्पल है कर्मफल स्वादु कर्म भो करता भोग आता है वृक्ष कहन से उसका फल खाता है कर्म प्रभो करता है जीव और अन्य अनशन अभिचाक सिद्धि अन्य है नहीं खाता हुआ अभिचाक सिद्धिति विषम पश्यती देखता रहता है जीव कर्म प्रभो करता है खट्टा मीठा दोनों खाता है फल कभी मीठा है तो कभी खट्टा है कर्म पर फल प्रकार कभी स्वर्ग है तो कभी नरक है यही कर्म प्रभो करता है जीवो और दूसरा साक्षी केवल देखता रहता है कुछ नहीं करता है भाष्य में सूत्र सूत्रभूत मंत्र परमार्थ वस्तुअवधारणार्थम उपन्यास्य थे ये अभी तो मंत्र सूत्र संक्षेप से सूत्र रूप है आगे उसका विस्तार करेंगे क्योंकि तत्व निर्धारण करना है सिद्धा नहीं कह करके कहते एक वृक्ष में दो चिड़िया बैठी ये शुरू करते सूत्र संक्षेप से कहते परमार्थ वस्तुअवधारणार्थम परमार्थ वस्तु का अवधारण निश्चय करने के लिए पहले कथन करते हैं दो द्वा का अथ दौ सुपन्नाथ का सुपनौ सुपन्न शोभन पतनो सुपर्ण का अथ शोभन पतन शोभन पतनो सुपनौ पक्षी सामान्य द्वा सुपन्न अर्थात सुपन्न शब्द का अथ पक्षी तो सुपर्ण शब्द से दोनों को पक्षी सामान्य पक्षी का दिया पतन कौन से टीका में दिया है जीव से अज्ञा नियमित्व योग्यवाद ईश्वर से सर्वज्ञतायामकोगा शोभन उचित पतन नियमकगमन यौ शोभन पतनौ शोभनपतनौ शोभन पतन योभन पतन सोभन क्या उचित पतन काम पत्रिकनियामक गमन दोनों ठीक नियम नियम पतन दोनों का उचित गमन है उचित क्या है जीव अज्ञानी है नियम्य है अज्ञानी हो तो नियम्य होगा नियमित तो होगा और योग्यवाद ईश्वर से सर्वज्ञ तो नियामकत्वाद तो ईश्वर है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान योग्य है नियामक और जीव होता है नियम्य नियामक नियमित्व नोग्यत्वाद नियतुम योग्यवाद नियम्य, नियम्य नियम्य के लिए योग्य अज्ञानी जीव ईश्वर नियामक सर्वज्ञ होने के कारण एक निम्य एक नियामक तो नियामक होता है ईश्वर अंतर्यामी नियामक सब तो का ये तो दोनों में सामर्थ्य निम्यवनियामकत्वशक्ति युगा दोनों शोभनम उचित पतनों का गमनमें नियमियामकगमनम दोनों का होता है शोभन पतनौ एक नियम में एक नियम का दो है सुपन्न शब्द का अर्थवा अथवा सुपन्न का तो पक्षी है तो पक्षी सामान्य अथवा पक्षी सामान्य तो दोनों को पक्षी रूप से कह दिया सुपन्न सविजा पक्षी सामान्य क्यों है वृक्षाश्रय आदि श्रवणादित्य अर्थव पक्षी वृक्ष में है इस वृक्ष आसीत है ये भी दोनों वृक्ष में आश्रित है ते पक्षी के समान हो गए जी सयुज सहैव सर्वदा युतो समानता दोनों है दोनों है।, है जीव है तो ईश्वर साखी तो है ही साथ में कभी छोड़कर करके अलग नहीं होता है जहाँ भी जीव कुछ करता रहता है ईश्वर साथ में रहता देखता है जीव भूल जाता है किंतु ईश्वर साथ छोड़ता नहीं पूरा पूरा देखता रहता है क्या करता है नहीं करता है क्या सोता है सब जानता है अपने आप सब लिखित तो लिपिबद्ध हो जाता है या आजकल कंप्यूटर बना तो पहले से है उसमें यंत्र में कुछ नहीं सब अपने आप ही रिकॉर्ड हो जाता है छिपा नहीं सकता है पूरा पूरा जब चाहेंगे क्या क्या कर्म क्या जब चित्र उतर के समय पहुँच उपस्थित हो जाएगा बस बटन स्विच स्विचा दा, दे, दा दे तो उसका पूरा हो जाएगा <laughs> कब क्या कर्म किया था कब क्या किया था कब झूठ बोला था कभी, कभी, कभी दूसरों को कष्ट दिया था कभी था सब आ जाएगा उसके ऐसे से देख करके फिर उसका निर्णय निर्णय करने के लिए भी उनको सोचना चिंता नहीं करना पड़ता है उसे भी ऐसे लगा देंगे चिन्ह दे दिया तो जो जो कर्म तैयार है वो प, अपने सामने आ जाएंगे ये कंप्यूटर चलाने में ऐसे करते हैं ना ऐसे दबा दिया ऐसे दबा सब तो सामने आ जाता है इसी प्रकार उनके सामने नहीं तो इतने कहाँ हिसाब किताब करने के लिए कहाँ समय लगेगा लेकिन सब इस वह कर दिया कर दिया फिर जो जो फल का कर, कर्म फल देने के तैयार हो गए सामने आ जाएंगे उससे फिर कुछ विरुद्ध है कोई कहेगा नरक जाना कोई कहे मनुष्य बने कोई गया स्वर्ग जाना ऐसे में फिर देखेंगे बलवान कौन है उसको फिर दबाओ ये दबा दिन फल भाल कर्म आ जाएंगे <laughs> उससे फिर आ जाएगा किस देश में किस काल में कहाँ किस देश में किस काल में कहाँ जन्म लेगा कितने दिन आयु कब मरेगा सब तो उतर आ गया वो सा, साथ में प्रमाण पुत्र रहता है यहाँ <laughs> फिर उसके अनुसार जाएगा जहाँ जन्म लेगा कभी उसका दुख मिलेगा कभी मरना सब अपने पास ही कोई दूसरे कुछ नहीं कर सकता है दूसरे निमित्त बनेगी जो टिकट दे दे सही टिकट अगर दे देते टिकट लेकर चलो आपको लेकर छोड़ देंगे नहीं तो हटा देंगे उसके साथ साथ रहता है तो जब समय आएगा तब तो जाएगा आगे पीछे नहीं होगा सुख दुख सब लेकर के आया यही दृढ़ का निश्चय करना है अपने पास यहाँ लिखा है वह है जितने आयु इतने ही है मरने से डरना नहीं समय आने पर कोई रक्षा नहीं कर सकता है और समय नहीं आया तो कोई मार नहीं सकता है और सुख दुख भी इस प्रकार है अपने जितने ले करके आया कर्म फल उसको भोगना पड़ेगा जब गिरने का समय आएगा कोई धोखा देने से गिरेगा धोखा नहीं देते नहीं गिरते हैं धक्का नहीं देने पर अपना आप गिरता है किसको दोष देगा और धक्का दिया तो तुरंत उसको धक्का लगाता है तुमने मुझको गिरा दिया अपना आप गिर गया तो किसको धक्का लगाओ ना छोटे बच्चे को तो इसको जमीन को धक्का लगाओ छोटे बच्चे गिर गया तो उसको लात लगा लात लगाओ बच्चा से लात लगा करके भूल जाता है रोता है ना बच्चे गिर कर रो जाते हैं बच्चे अरे गिर गया चलो इसको लात लगाओ जमीन को लात लगाया बच्चा फिर दौड़ जाता है ये किसी को कुछ दोस्त देने का नहीं है जब समय आएगा भोगना पड़ेगा पहले से अपने पास है कोई कुछ बाहर से देना नहीं अपना है तो चुंबक अपने पास है तो लोहा को खींचेगा आपका कर्म पर पाप कर्म फल देने के तैयार हो गया तो उसके प्रभाव से आपके सामने वाला आपके ऊपर क्रुद्ध होकर बोलेगा उसकी क्या गलती है आपने चुम्बक रखा तो लोहा खींच कर आ गया तो लोहा का क्या दोष है बताओ <laughs> आपने चुम्बक रखा है तो लोहा खींचेगा ना नहीं आपका पाप कर्म फल देने के तैयार हो गया उसके प्रभाव से कुछ ना कुछ बोलेगा और <laughs> यदि पुण्य कर्म फल देने के तैयार हो गया तो जो दुष्ट व्यक्ति वो भी प्रेम साहब से बात करेगा तो दोष गुना किसका हुआ बाहर व्यक्ति का आपके ही कभी चुंबक है तो चुम्बक में कुछ होता है इधर उधर कुछ करेंगे तो कभी चुम्बक ऐसे करेंगे तो खिंच जाएगा ऐसे करेंगे तो भाग जाएगा <laughs> चुम्बक ऐसा रहता है कोई कुछ ही है जैसे दक्षिण उत्तर रहता है चिन्ह ये भी कोई चीज़ ऐसा रहता है इसको इधर रखाएंगे तो खींच लेगा इधर करेंगे तो भाग जाएगा इसी प्रकार होता है अपने कर्म के अनुसार बाहर से उसके परिवर्तन पूरा संसार बाहर परिवर्तन आपके सामने सारे पदार्थ सब वैसे ही चंद्र के लिए समान है उसी चंद्र को देख कर कोई खुश होता है कोई दुखी होता है मालूम है चंद्र का को, <laughs> चोर कोई विराही हो तो दुखी होता है चंद्र भी चोर भी दुखी होता है कोई खुश होता है कोई व्यक्ति को कोई किसी को देख कोई खुश होता है कोई देख चिढ़ता है कोई एक पति के दो पत्नी हो एक को देख दूसरे खुश होता है कती <laughs> नाराज होंगे इसी प्रकार कोई देख शत्रु को कोई किसका शत्रु है तो किसका मित्र और जो जिसका शत्रु है वो देखने पर चिढ़ेगा जिसका मित्र वो खुश हो जाएगा इसी प्रकार से वो अलग अलग है अपने कर्म के अनुसार इसलिए ये लेकर आया सब हिसाब करके कर्म फल लेकर आएगा उसको भोग करना है इसको दृढ़ निश्चय करके और कुछ इस जन्म में हमको सुख मिले सम्मान मिले प्रतिष्ठा मिले धन मिले ये सब छोड़ देना यदि आपको प्राप्त करना है तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा ये सब भावना छोड़ दे तो फिर क्या करना पड़ेगा बोलो यदि यही सब भावना करके सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं ये सब भावना छोड़ दे जो हमारा निश्चय वही मिलने वाला सुख दुख कर्म लेकर करके आए अपने उपार्जन करके ले आया भोगने के लिए आया भोगने के लिए आया जो भोगने के आया आपके पास लाइसेंस है आपके पास है उसको ही भोगना है कोई कुछ अधिक कम नहीं कर सकता है इसलिए जो समय मिलता है परमार्थ परमात्मा चिंतन स्वरूप चिंतन करना वेदांत श्रवण करके उसका चिंतन करना यही है दोनों में नियम नियामक भाग है भाव है दोनों है तो परमात्मा नियामक है इसलिए शोभन पतन शोभन हो गया और दोनों पक्षी सामान्य हो गए एक साथ वृक्ष में निरंतर सयुजा शाखा समान आख्यान दो मान समान नाम है समान है चैतन्य दोनों तुल्य है ये भी चेतन और भी चेतन दोनों शाखा है जीव ईश्वर एक साथ है जीव जहाँ भी हो परमात्मा साखी वहाँ साथ में रहता है साखी चैतन्य अपना स्वरूप है जीव तो प्रतिबिंब जैसे प्रतिम्ब कैसे होगा बिंब के बिना बिंब है तो प्रतिम्ब है प्रतिम्ब रहेगा तो बिंब उसके पास है ही सामान्य है ही समान अभिव्यक्ति कारण हो दोनों नाम समान क्या समान अभिव्यक्ति कारण हो अभिव्यक्ति का कारण समान है अभिव्यक्ति कारण है देह अंतकरणात्मक तुल्य है देह में ही दोनों चिदाभाष भी है उसी अंतकरण में चिदाभास है उसी अंतकरण में परमात्मा की उपलब्धि होती है दोनों बराबर है समान अभिव्यक्ति कारण दोनों का एवं भूतो सनौ दोनों बराबर है दोनों चेतन है सामन वृक्ष परिसन अभिशेषम उपलब्धि अतिष्ठानतया एक वृक्षम यही वृक्ष है जैसे वृक्ष में पक्षी चिड़िया दोनों दिखते हैं दोनों इसी प्रकार यहाँ एक ही शरीर में स्थित है दोनों उपलब्धि का अधिष्ठान दोनों है आश्रय है एक वृक्ष में वृक्ष क्या है इस शरीर को वृक्ष कहा वृक्ष है उभ्रशु छेदन धातु से बनता है वृक्ष उभ्रशु छेदन है छेदन क्या जाता है वृक्ष है तो कभी ना कभी छेदन होगा थोड़े सूखने लगे तो सूख गया तो भी तो लोग तो, लो तो काट कर ले लेंगे जलाने के लिए नहीं तो कच्चा है तो काटेंगे काट करके उसको लेकर फिर कुछ बनाते हैं दरवाजा आदि बनाते हैं तो वृक्ष का छेदन ही होता है ये शरीर भी से इस वृक्ष वृक्ष का शरीर का भी उच्छेद होता है इसको काट करके तोड़ने नहीं देते वृक्ष का तो काट कर लेकर काम में लगाते है कहो बताए थे ना सुखे लकड़ी को काट कर लेकर के कम से कम जितने भी हो तो उसको काट कर ले करके जलाते और अच्छे पेड़ को तो लाकर के दरवाजा बना करके कर रखते हैं कितने सुंदर बना कर रखते हैं और ये शरीर समाप्त होने के बाद उसको फेंको दूर फेंको छूने पर स्नान करना है ये पेड़ को लकड़ी के छूने पर कोई स्नान करता है कुछ नहीं पवित्र है उसमें बैठ कर पूजा करते बैठते सब करते पुस्तक रखते और ये शरीर समाप्त हो गया तो इसका कोई काम ही नहीं आता वो तंत्र करने वाले हड्डी लेकर घूमते <laughs> भी है पाद से छोड़ आते स्नान करने या सचलम वस्त्र के साथ पूरा स्नान करना चाहिए रास्ता में जाते समय ये एक, एक, एक श्रुति के न्याय में आया नरस्ती नर अस्थि स्पृशन सचलम स्नायाधीश आया रास्ता में जाते समय कई मनुष्य के अस्थिर लॉडी इतने पैर में लग गया तो कपड़ा के साथ पूरा स्नान करना चाहिए नारम सृष्ट सचल स्नयात नारम अस्थि सृष्ट नर से नारम नर मनुष्य एक अस्थि स्पर्श वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए ऐसा है यह उच्चते सामया तो इसको वृक्ष कहा वृक्ष परिस परिसवंत संज परिस परिशंग धाते संश्रेष्ठ अर्थ तो में लीट लकार में हो गया सत्व सस्व जाते, सस्व जाते। श्रंथि ग्रंथि दम भी संजे नाम से संज से किन सायस्टु सायस्टु सायस्टु सायस्टु तो लिट किन सा परिणी शिव शीत सह सुम परिश्व स परिसो लिटल कारे दोनो आसक्त होकर स्थित है एक वृक्ष सामान्य वृक्ष में ये वृक्ष का और सादृश्य बताएँगे वृक्ष में रह करके के भोग करते हैं ओ भद्र कर्णे भी शणु देवा